भोल बंदावन बिहारी लाल की जय श्री मधुमोहन मदन देव जो की जय श्री राधा रसानिधि ग्रंथि की जय समागत सब वैष्णव बृंद की जय अव्य आप लोगों का चरण रज प्राप्त हुई बड़ी कृपा बहुत अनुग्रह कृपा कर करके आप लोग चरण प्रदान कर रहे हैं दे रहे हैं अत्यंत अत्यंत अनु श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय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 गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय गो बुलृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमः भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यासो यमलगल वाग्म ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय येरणया प्रवर्तिहांबराकुपो तो ते पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चरी चरातरुणयावतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्नतूजरसा स्वक्तिश्रियं हरिप्रट संदीपतः सदा हृदय कंदर स्फुर शचीनंदन जयता पंगो मंद मतेर्गति मसर्स्वपु श्री राधाम मदन रत्नागार दीब्यदंडारण्यकद्रुमाध श्रीमद्त्नारत्न सिंहासन सौ श्रीमदराधा श्रीनुगोविंदौ्यमौ स्मरामी श्रीमसारंभी वंशीवट्टटस्थितकर्शन वेणुस्वन गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नारायण नमस्कृत नरम चरम दीवीं सरस्वती व्या तत् जयमती रही हे श्री नातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टुगम सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मते तुलसी द्रा यत्र यत्र पद्मना च पुराण पठनम तत्सो तो हरी बुलावृंदावन बिहारी जय आज अत्यंत अत्यंत अनुग्रहित हूं आप सब महान वैष्णव गुरु का घर में बहुत दिन के बाद में आगमन हुआ है आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन वांछा कल्पतरु ये वैष्णव बृंद कृपाकर के पधारे और वो भी इनके सत्संग के द्वारा श्री किशोरी जी की महिमा का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा श्री राधिका रस सुधानिधि श्री राधिका परम परम कृपा होकर के विराजमान प्रिया और लाल इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है दोनों एक होकर के विराजमान कृष्ण प्रेम भाई राधा राधा प्रेम भाई हरि जय हो बाबा जय जय जय <laughs> जय जय बड़ी कृपाल बड़ी कृपाल राधाम कृष्ण स्वरूपाम भाई कृष्ण राधा स्वरूप दोनों एक स्वरूप हो करके ही प्रियालाल दोनों विराजमान हैं और ये जो आठ दिन का नौ दिन का अवसर मिला है नवरात्रि का वैसे भी परम पावन अवसर इसका सदुपयोग हो जाएगा और इसमें वाणी की परम पवित्रता प्राप्त हो जाएगी श्री किशोरी जी कृपा करें और उनकी महिमा युवा के ऊपर स्फुरित हो उनकी कृपा का ही एकमात्र बल है श्री राधा सुधा निधि राधा रस सुधा निधि दो नाम प्राप्त होते हैं दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर है जहां राधा रस कहते हैं वहां पर किन्हीं विद्वानों का रसकों का ये भाव है कि श्याम तो तुम है स्थाई भाव और श्री राधा रानी है स्थाई भाव का परपुष्ट स्वरूप होकर करके जो आस्वादनी स्वरूप है वो श्री राधा रानी है इसने राधिका को रस बताया सामान्यतः जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं उन वैष्णव संप्रदायों में श्री राधाचरण दास से प्रधान जो संप्रदाय हैं उनको उनकी विचारधारा को छोड़ करके सामान्यतः श्री प्रिया जी को निरूपण किया गया महाभाव स्वरूपा, श्याम सुंदर का निरूपण किया गया लब्धो रसोवैसाहन श्याम सुंदर को रस बताया गया परंतु रस की एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें नुकुंजी की अत्यंत अंतरंग क्षणों में और भाव की प्रेम विलास विवर्त की स्थिति में तो प्रेम विलास विवर्त में श्री प्रिया जी बन जाती है उपास और श्याम सुंदर बन जाती उपासक सिद्धांत में स्थिति यही है कि श्री प्रिया श्याम सुंदर को ही परम परम आस्वाद्य रूप में अनुभव करती हैं और विभाव अनुभव संचारी भाव के द्वारा प्रिया के हृदय में विशेष रूप से स्थाई भाव प्रेम विराजमान है और वो स्थाई भाव प्रेम विभाव आदि सामग्री से युक्त तो होकर के पुष्ट तो होकर के जब परम आस्वादि बनता है तो वो परम आस्वादि स्वरूप ही संधनी शक्ति से युक्त होकर के कृष्ण बन जाता है कृष्ण रूप में दर्शन देता है जो है, वही संधिनी शक्ति से युक्त होकर के कृष्ण बन करके विराजमान हो जाता है जब तक वो आस्वादनी नहीं है तब तक उसको ब्रम्म कहते रहेंगे परंतु तो ब्रम्ह होते हुए भी वो दिखेगा नहीं परंतु तो जहां संधनी शक्ति से युक्त हो करके और शक्ति से युक्त हो करके वो आनंद तत्व सामने भी दिखने लग जाता है तब वो कृष्ण स्वरूप में प्रकट होता है तो दार्शनिक दृष्टि से तो यही कहा जाएगा और यही सत्य है कि सर्वदा सर्वदा व्याप्य स्वतंत्र नहीं रह सकता है वह व्यापक के अधीन ही रहेगा व्यापक स्वतंत्र रह सकता है धुआं अग्नि के बिना नहीं रह सकता परंतु अग्नि धुएं के बिना भी रह सकती है धुआं अपने आप को अग्नि धुएं को प्रकट न करे तब भी अग्नि की स्थिति हो सकती है परंतु धुआं है तो अग्नि कहीं ना कहीं अवश्य ही विराजमान है अग्नि प्रकट होगी ऐसी स्थिति में जितने भी श्री कृष्ण की आराधना करने वाले जो सिद्धांत हैं वे सिद्धांत श्री कृष्ण को रस मानते हैं रस का मतलब है स्थाई भाव की परम पर स्थिति श्री राधिका यदि प्रेम रूपा है स्थाई भाव रूपा है तो उनके प्रेम विलास विवर्त की स्थिति वो विवर्त होगा श्री कृष्ण विवर्थ की स्थिति जो होगी उसका परम परम आस्वादन होगा श्री कृष्ण में प्रेम का विवर्त प्रेम का परमोत्कृष्ट आस्वादनी जो स्वरूप होगा वो श्री कृष्ण में होगा विवर्त के जैसे तीन अर्थ निरूपण किए गए विवर्त का यह अर्थ है का एक अर्थ है वो है पराकाष्ठा आनंद की जो पराकाष्ठा है वो आनंद की पराकाष्ठा श्री कृष्ण के माधुरी में ही विशेष रूप से प्रकट हो रही है आनंद की पराकाष्ठा ठंडा होगा मन आगे अच्छा उसमें आसन ले लो आप अच्छा तो ठीक है हाँ ठीक ठीक है ठीक नहीं धरती में बैठे अच्छा तो ठीक है थी। तो आनंद के जो परम आस्वादनी स्वरूप है वो आस्वादनी स्वरूप श्री विजेन्द्र नंदन नायक का जो स्वरूप है वो आनंद का परम परम सर्वोत्तम स्वरूप विवर्त स्वरूप है तो जैसे स्थाई भाव का विवर्त स्वरूप रस है इसी प्रकार प्रेम का विवर्त स्वरूप श्री भगवान का प्रेम रस है और उस प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए प्रेम रस के दो भाग होंगे एक आश्रय एक विषय उसमें श्री प्रिया जी मुख्य रूप से आश्रय होंगे और श्याम सुंदर मुख्य रूप से विषय होंगे परंतु तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम विवर्ती की स्थिति में जो पराकाष्ठा की स्थिति है उस पराकाष्ठा की स्थिति में श्री श्याम भी श्री प्रिया जी उनकी समाराधना करने लगते तो दार्शनिक दृष्टि से ये देखा जाए तो कृष्ण आप रस हैं परंतु यदि रस की दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम की सर्वोत्तम स्थिति में श्री राधिका भी रस हो जाती है। इसलिए राधिका राधा रस सुधान निधि ये नाम भी कई रस शब्द को भी प्रस्तुत किया माने जहां श्री कृष्ण भी श्री राधिका की आराधना करते हुए विराजमान हो यह रस की स्थिति होगा लीला में श्री प्रिया की प्रधानता है परंतु सिद्धांत में बिल्कुल अपनी जो अवधारणाएं हैं वो बिल्कुल साफ साफ रखनी चाहिए सिद्धांत में कृषि की प्रधानता रहेगी क्योंकि व्यापक स्वतंत्र रह सकता है व्याप्य स्वतंत्र नहीं रह सकता है व्याप्य सर्वदा व्यापक का आश्रय लेकर के ही विराजमान हो सकता है यदि श्री प्रिया को शक्ति को स्वतंत्र मान लिया जाए और शक्ति के कारण शक्तिमान की शक्तिमत्ता मानी जाए तो कहीं जो वैष्णव मत है वो नहीं रहेगा हम शात मत की ओर बढ़ जाएंगे शक्ति की प्रधानता वाले मत की ओर बढ़ जाएंगे इसलिए वैष्णव मत की प्रधानता को धारण करते हुए जो शास्त्रीय वैदिक मत है उसकी प्रधानता को धारण करते हुए सिद्धांत में तो श्री कृष्ण को ही रस कहा गया और उपनिषद में भी जहां रस का वर्णन किया गया वहां रसो वैसा रसम एवा भगवती श्री कृष्ण को ही रस रूप माना गया परंतु जहां लीला की का प्रसंग आता है उस लीला के प्रसंग में श्री श्याम सुंदर भी प्रिया के अधीन होकर के विराजमान हो जाते हैं लीला की दृष्टि से विचार कर रहे हैं श्री आ, राधा रसुधान रस निधि या राधा सुधान निधि लीला की दृष्टि से कहेंगे तो रसोधान निधि कहेंगे सिद्धांत की दृष्टि से कहेंगे तो राधा सुधान निधि कहेंगे तो जहां लीला रस की दृष्टि से वर्णन किया गया तो श्री राधा सुधान निधि के या राधा रसोधानी के ही दोनों में कुछ भी कहें दृष्टि स्पष्ट है उसके एक टीकाकार हुए हितलाल जी वे हरिलाल जी वे हरिलाल जी अपने कहीं टीका में निरूभ कर रहे हैं वंदना कर रहे हैं श्री राधा सुधान जी की एक वंदना कर रहे हैं कि राधा बदन सुधाकर समुद्रित कल्लोल माले या ललिता कर्कश रस तिमिर राधा सुधा निधि जय दि श्री राधिका रूपी सुधा निधि राधा सुधा निधि राधिका रूपी जो अपूर्व सुधा निधि है उस सुधा निधि की जय हो सुधा निधि कहते हैं अमृत समुद्र को समुद्र बढ़ता है कैसे बोले समुद्र बढ़ता है चंद्रमा का दर्शन करके ऐसी राधा बदन सुधाकर समुदित कल्लोल मालया ललता मेरे हृदय में श्री राधिका के बदन रूपी चंद्रमा का दर्शन करके उनके प्रति शरणागत होने की जो भावना है वो लहरें और ज्यादा बढ़ रही हैं श्री राधिका वो चंद्रमा है जिससे भक्त के हृदय में एक मंजरी के हृदय में जो श्री राधिका दासी की भावना है वो साथ राधिका दासी की भावना कहीं ऊंची लहर उठ रही है और करकश रश इसमें कर्कश रसी जो है उनके मगर मच्छ नहीं है तिमि मन तिमिंगल जलचर जी तो कर्कश रस माने जहां पर भत्स क्रोध आदि जो रस हैं शांत निर्वेद उन रस रूपी तिमी से जो रहित होकर के विराजमान हैं ऐसा राधा रसमे राधा सुधानिधिर जयती ये रस में श्री राधिका महिमा गायन रूपी अं समुद्र उस समुद्र की जय हो श्री राधिका की महिमा एक सुधानिधि है एक अमृत का समुद्र है समुद्र जैसे चंद्रमा के प्रकाश से उसमें ज्वार आता है ऐसे ही श्री राधिका के रूप माधुरी बदन माधुरी उनका दर्शन करके मेरे हृदय में जो श्री राधिका दासी रूपी भावना विराजमान है एक समुद्र के रूप में इस भावना में राधिका दासी में लहर और ऊंची उत्पन्न हो रही है और इसमें कहीं भी कर्कश तिमी नहीं है माने न्याय मीमांसा इत्यादि जो कर्कश मगरमच्छ हैं वो मगरमच्छ इसमें नहीं है क्योंकि जनन मीमांस का द्रक्ष हरिभक्त रस सदा हर भक्ति रूपी रस है भक्ति रसामोस्वामी जी कह रहे हैं उनको जनन मीमांसक अर्थात पूर्व मीमांसा कर्मकांडी और नैया एक इनसे बचाना चाहिए क्योंकि तो उसमें हर बात में तर्क दे, देखने लगेंगे तो फिर रस का आस्वादन नहीं होगा नहीं होगा श्री रसकुल टिका में यह व्याख्या की श्री प्रियालाल दोनों ही मिथो बिट चो धूर्त निलय ने रत मिथो मानपण मिथो भी वे अपनी एक विद्योग में कह रहे हैं एक जगह कि मिथो बिटो ये दोनों एक दूसरे की सर्व संपत्ति को लूटने वाले हैं सर्व संपत्ति को लूट लेने वाले हैं दोनों की दोनों शर्त लगा कर के कित ज्वारी हैं अपने प्राणों की शर्त लगा देते वाह क्या सुंदर। <laughs> ये अपने प्राणों की शर्त लगा देते आ बेटा। so, अपने प्राणों की ये शर्त लगा देते हैं। फिर धूर्त वे परस्पर दोनों के दोनों धूर्त हैं धूर्त का तात्पर्य है कि अपने भाव को छुपाने में कुशल हैं। भाव है दोनों का कि मैं दोनों की सेवा करूं प्रिया जी का भाव है लाल जी की सेवा करना लाल जी का भाव है प्रिया जी की सेवा करना परंतु ऐसी धूर्तता है कि अपने प्रेम को प्रकट नहीं करेंगे, काम को प्रकट करेंगे। संपूर्ण गोपी गीत में ऐसा ही दिखाएंगे जैसे प्यारे तुझसे मिलने की मुझे गरज है जबकि भावना यह है कि कैसे प्यारे की सेवा करो तो भावना है सेवा की परंतु दिखाएंगे काम सर्वदा काम के संपूर्ण में प्रेम रूपी महारत्न को प्रकट करती हैं इसलिए ये दोनों की दोनों धूर्त है गाली दे रहे हैं कितनी सुंदर मीठी गाली है ये प्रशंसा में गाली दी जा रही है कि दोनों ही बेटे हैं दोनों ही कितब हैं मान ज्वार दोनों ही धूर्त हैं और दोनों ही मानी हैं। माने एक दूसरे से सदा अभिमान रखने वाले दोनों हो करके विराजमान हैं। दोनों ही मान करते हैं दोनों ही एक दूसरे को मनाते हैं ऐसे ये दोनों के दोनों विराजमान हैं ऊपर से कहने में गाली है परंतु भीतर से प्रशंसा ही प्रशंसा की गई है माने सब प्यारे के ऊपर अपनी संपत्ति लुटा देने वाले कहीं प्यारे की कृपा को प्राप्त करने के लिए अभी प्रेमास्पद की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपने संपूर्ण वस्तु को शर्त लगा करके जहां प्रतिस्पर्धा करते हुए ये अपनी सेवा करने की पूर्ति रखते हैं अपने भाव को छपाते हैं दोनों के दोनों मानी होकर के विराजमान हैं उनकी हम सर्वदा सर्वदा वंदना करते हैं एक बड़ा मीठा स्वभाव प्रकट करते हैं कि भाई राधिका चरण प्रधान क्यों बन रहे हो उसमें एक दृष्टांत देते हैं कि व्यक्ति यदि अपनी दोनों आंखों में किस आंख को ज्यादा जल्दी मिचका सकता है <laughs> यदि ये देखे तो उसमें कह रहे हैं दक्षिणम राधिका नेत्रम वामम च रसिकेश्वर समेप रसमई चित्रे हाथ गौरम पुष्णा पक्षिका कि श्री राधिका उनके जो नेत्र हैं वो दाइनी ने नेत्र हैं आंख मिचकाना हो दोनों आंखों में तो दाइनी आंख जल्दी मिचकती है दाइनिया देर से मिचकती है ऐसे ही श्री प्रियालाल इन प्रियालाल इन दोनों में श्री राधिका उनके चरण के दासी की प्रधानता अधिक होकर के विराजमान है तो इस भूमिका की पृष्ठ इस पृष्ठभूमि की का जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष सामान्यता यह है कि भले ही सिद्धांत में व्याप्य व्यापक के बिना नहीं रह सकता हो व्याप्य उसके बिना नहीं रहेगा व्यापक अपने आप को स्वतंत्र प्रकट कर सकता है अग्नि अपने आप को स्वतंत्र प्रकट कर सकती है रह सकती है परंतु तो धुआं अग्नि के बिना जैसे नहीं रह सकता है इसलिए जहां प्रिया है वहां श्याम सुंदर कहीं ना कहीं प्रकट होंगे ही होंगे परंतु तो श्री श्याम सुंदर ब्रह्म रूप में परमात्मा रूप में प्रिया के बिना भी यद्यप रह है सकते हैं फिर भी रस की स्थिति में श्री प्रिया की ही प्रधानता है तो रस में श्री राधिका का प्राधान्य और सिद्धांत में श्री श्याम सदर की प्रधानता ये सर्वदा सर्वदा विराजमान है इसलिए रसिन जन जो भावोल्लास है उस भावुलास को प्रधान करके मानते हैं और भावुलास को प्रधान करने का मतलब है कि संचारी कृष्ण रत्या अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास्य भावुलास उसे कहा जाएगा जहां पर सखी का सखी के प्रति प्रेम है बोले सखी का सखी के प्रति प्रेम तो सब जगह ही है तो सब भावोल्लास बोले नहीं राधारानी का श्री विशाखा के प्रति प्रेम है तो उसको हम कहेंगे संचारी राधारानी का मुख्य प्रेम होगा श्याम सुंदर के प्रति और श्याम सुंदर के प्रेम में सखी का जो प्रेम है वह उस प्रेम का पोषण करने वाला है इसलिए राधारानी का श्री विशाखा के प्रति प्रेम ललता के प्रति जो प्रेम है उसमें उस प्रेम को हम संचारी कहेंगे माने मुख्य जो भाव है स्थायी भाव उसको पोषित करने वाला कहेंगे इसमें श्री राधिका का प्रेम ही राधिका का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो ही सदा बड़ा रहेगा सखी के प्रति प्रेम कहीं थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि तो एक बात है कि एक सामान्य सिद्धांत है कि आत्मीय सर्वदा आत्मा से न्यून कोटि का प्रीति आस्पद होता है प्रेम का पात्र होता है एक सामान्य सिद्धांत है आत्मी आत्मा की अपेक्षा कहीं न्यून कोटि का प्रेमास्पद होता है आत्मा ज्यादा प्रेमास्पद होती है प्रिय वस्तु उतनी प्रेमास्पद नहीं होती श्री राधारानी के लिए श्याम सुंदर आत्मा है और उस श्याम सुंदर के प्रेम में क्योंकि सखी सहयोगी होकर के विराजमान है इसलिए सखी के प्रति भी प्रेम है इसलिए दोनों की तुलना को यह देखा जाए तो राधा रणी की जो प्रीति है वो श्याम सुंदर के प्रति ज्यादा है और उसमें सहायक होने के कारण श्री ललताजी विशाखा जी के प्रति भी उनकी प्रीति है तो ललता या विशाखा स्पद हुई जबकि श्री शाम सुंदर राधिका के लिए आत्मा हुए और आत्मा होने के कारण श्री राधिका की जो प्रीति है श्याम सुंदर के प्रति वह संदेह अधिक हुई परंतु सखी की दृष्टि से देखा जाए तो सखी श्याम सुंदर से भी प्रेम करती है श्री राधा नंदी से भी प्रेम करती है परंतु यदि एक तराजू में तोला जाए तो श्री राधा रानी वाला पड़ला कुछ नवा हुआ दिखेगा राधा रानी के प्रति उनकी जो भाव है वो कहीं बढ़ा हुआ देखेगा तो कृष्ण रत्या सूर्य रती कृष्ण रति की अपेक्षा सखी के प्रति जो प्रेम है माने सखी का राधा रानी की जो प्रेम है वो अधिका अधिक होकर के विराजमान है जहां अधिक होकर के विराजमान है उसको हम कहेंगे भावोल्लास और जहां थोड़ा कम है श्याम सुंदर में प्रीति ज्यादा है सखी के प्रति कम है वहां उसको हम कहेंगे कहीं संचारी भाव दोनों ही हैं भावोल्लास परंतु अधिका पुष्य माना चेत जहां सखी के प्रति प्रीति राधाराणी के प्रीति ज्यादा हो उसका नाम भावोल्लास है और भावोल्लास यह रस की स्थिति यह लीला की स्थिति में ही यह भावोल्लास अधिक होता है श्री राधा सुधन श्री राधिका चरण दास्य और श्री राधिका प्रेम की अधिकता वाला एक अद्भुत ग्रंथ है इसलिए लीला के प्रवेश में श्री राधिका ही रस रूप होकर के भी विराजमान हो जाती है इसलिए ग्रंथ के साथ में भी कहीं रस शब्द को जोड़ा गया लीला में श्री राधिका ही रस हैं श्याम सुंदर भी श्री राधिका की सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं तो श्याम सुंदर हो जाते हैं भाव राधिका हो जाती हैं रस जबकि सिद्धांत में सर्वदा सर्वदा श्री राधिका है स्थायी भाव और श्री श्याम सुंदर हैं रस रसो रसोसा अब इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को यदि जानना हो तो वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए एकमात्र हमारे पास में साधन है वो साधन है श्री गौर कृपा गौर कृपा के द्वारा जैसा उस रस को प्राप्त किया जा सकता है वैसा कहीं दूसरी जगह दूसरे प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है श्री राधा सुधानंद में कहीं 270 श्लोक हैं कहीं दो श्लोक हैं। जहां दो श्लोक हैं, वहां पर श्रीमद महाप्रभु उनकी वंदना का प्रारंभ में एक श्लोक प्राप्त है बाद में कहीं अपने उपास से उनके आग्रह के कारण थोड़ी छेड़खानी की गई होगी परंतु तो जो मूल ग्रंथ है उस मूल ग्रंथ में दो सौ बहत्तर श्लोक है दो श्लोक और हैं पहले भी एक श्लोक था पीछे भी एक श्लोक था जो पीछे श्लोक है जो कि कई ग्रंथों में प्राप्त नहीं है वो है सजैत गौर पयोधि माया ताप संततम रस ये पीछे वाला श्लोक भी कहीं प्राप्त है और आगे सबसे पहले श्रीमंद महाप्रभु की कृपा के द्वारा इस रस में हम प्रभु होंगे इसे महाप्रभु की वंदना की गई कि निंदन तम पुलकोत्ण विकसन नीप प्रसून छबिम ृत्य भुज द्वयम हरिहरी परिवृत श्री गौरचंद्रम हम श्री गौर चंद्र के श्री चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं जो गौरचंद्र श्री राधा कृष्ण मिल तनु होकर के विराजमान है तो पुलकोत्ण महाप्रभु में सुदीप्त संचारी भाव विराजमान है संचारी भाव तीन तरह के हैं एक संचारी भाव है जहां पर के धुम्मात है दूसरा कहीं सुदीप्त है तीसरा प्रज्वलित है सुदीप प्रज्वलित है कहीं सुदीप्त होकर के विराजमान धूमाई तो करके उसे कहेंगे जहां पर भीतर आज भीतर जगह है हां आंसर तो हां तो जो धुमाई तुसे कहते हैं जैसे कहीं घास में आग लगी है परंतु तो लो नींद निकल रही है लो निकल रही है तो उसको कहेंगे धूमाइत धुआं दे रहा है दीप तुसे कहेंगे जहां पर लौ निकलती हुई दिख रही है और सुदीप तुसे कहेंगे जहां पर धक धक करके आग जल रही है श्री प्रिया जी उनके श्रीमद महाप्रभु उनमें अश्वकंप रोमांच आदि जितने भी आठ सात्विक भाव हैं एक काल में सुदीप्त रूप में प्राप्त होते हैं अन्य में कभी दो दिख गए कभी चार दिख गए कभी तीन दिखे कभी सात दिख गए सारे भाव नहीं वे भाव भी क्रम क्रम करके आते हैं परंतु श्री महाप्रभु के स्वरूप में और श्री राधारानी के स्वरूप में ये आठों जो भाव हैं, अशु श्वेर कंप रोमांच लाला श्राप मुख्यवर्णता कंठावरोध उदघूा ये जो आठों सात्विक भाव है ये आठों सात्विक भाव एक काल में सुदीप रूप में दिखते हैं धक दग धकधकाते हुए अग्नि के समान ये दिखते हैं ये कहीं दूस जगह नहीं है वही कह रहे हैं कि निंदन तुल करें जहां रोमांच जो है वो रोमांच हो रहे हैं विकसन नीपक प्रसूनक छवि उस समय श्रीमद महाप्रभु के श्रीअंकी शोभा कैसी हो रही है बोल जैसे नीपक प्रसूत प्रसून हो जैसे कोई कदम्ब का वृक्ष जैसे सब ओर से उसमें किंजल निकले हुए दिखते हैं सब ओर से खिला हुआ दिखता है कदम्ब का गोल फूल गेंद की तरह से सब जगह से रोमांचित दिखता है ऐसे ही महाप्रभु का रोम रोम रोमांचित होकर के बाहर प्रकट हो रहा है तो पुलक के रोमांच की अधिकता के कारण नीपक प्रसून अच्छबिम कदम्ब वृक्ष के पुष्प की समान की शोभा को जहां प्राप्त किया जा रहा है उसको भी निंदित करने वाला है समान नहीं बल्कि निंदित कदम्ब के पुष्प की शोभा को भी निंदित कर रहा है अपौ भुजद्वयम् दोनों हाथ ऊंचे करके श्रीमत महाप्रभु जैसे कह रहे हैं आ जाओ मेरी शरण में मैं तुम सब को सर्वोत्तम उपास्य पदार्थ प्राप्त करा दूंगा अभी जो सर्वोत्तम पदार्थ है प्रयोजनीय पदार्थ उसको मैं तुमको प्राप्त करा दूंगा श्रीमद महाप्रभु कभी दो हाथ रूप में प्रकट होते हैं और कभी षटभुज रूप में प्रकट होते हैं षठभुज का तात्पर्य है कि जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ दे करके दोनों हाथ से प्रेम लुटा रहे हो वहां पर षठभुज स्वरूप दोनों हाथ ऊंचे करके सबको शरणागति लेकर के जो प्रेम दान करने का स्वरूप है वह उनके हाथ करके जिसे सबको बुला रहे हैं और सबको अपना आश्रय प्रदान करते हुए विराजमान फिर और और जो भाव हैं वो तो महाप्रभु में सभी हैं कहीं नारायण भाव भी प्रकट हो रहा है चतुर्व भी प्रकट हो रहे हैं उनपे भी दिख रहे हैं शंख चक्र लेकर के भी कभी जगाई मधाई को दंड देते समय चक्रधारी स्वरूप भी उनका भक्तों ने दर्शन किया तो और भी स्वरूप हैं परंतु है दो स्वरूप प्रधान हैं और वो दो स्वरूप हैं या तो दो भुजा वाला या उनका एक जो सड़भ स्वरूप उस सड़भ स्वरूप में चार पुरुषार्थ उनको तुच्छ करके प्रेम रूपी पुरुषार्थ को वे करने वाले हैं तो प्रोधी कृत्य भुज द्वयम दोनों भुजाओं को ऊंची करके हरे हरे त्युच्चैर बदंतम बहु हरे हरी ऐसे उच्च स्वर से जो कह रहे हैं और नृत्य जहां आनंद में नृत्य करते हुए विराजमान है द्रुत मशु निर्झर चाहिए आंखों से द्रुत हो रहे हैं माने प्रवाहित हो रहे हैं अश्व निर्झर आंसुओं के झरना जहां नेत्रों से प्रवाहित हो रहे हैं नित्य अंतम सुंदर ऐसी प्रकार से संपूर्ण माने पृथ्वी को जो सींचते हुए विराजमान हैं पृथ्वी को सींचा जाएगा तो बीज अपने आप ही जल्दी से उत्पन्न होगा तो जहां अश्रु की धारा के द्वारा उन्होंने कृपा करके जो बीज दिया उसको सींचते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे गाय गायनतम निज पार्षदयी परिवर्तन अपने जितने भी पार्षद गण हैं उन पार्षद गणों से परिवृत होकर के जो श्री कृष्ण लीला का अद्भुत रूप से गायन कर रहे हैं उनके श्री गौरचंद्रम नुमा उन गौरचंद्र को हम प्रणाम कर रहे हैं श्रीमद महाप्रभु का स्वरूप निविड़तम निकुंज बिलास का स्वरूप है निकुण्जी बिलास निकुंज बिलास सब कर रहे हैं सभी करते हैं सभी नहीं है परंतु निविड़तम स्वरूप वह श्रीमद महाप्रभु का है निवड़तम निकुंज बिलास के समय भी श्री प्रिया लाल इन दोनों के मुख दो रहेंगे वहां आंखें चार रहेंगे वहां कान चार रहेंगे वहां भुजाएं चार दिखेंगे चरण चार दिखेंगे भले कितने भी परस्पर लिंगित होकर के विराजमान तो हो, हो। पंच तो महाप्रभु में इतना केवल निविड़ मिलन ही नहीं है मिलन ही नहीं है मिलन है जहां पर चरण चार नहीं रहते हैं फिर दो ही रह जाते हैं भुजाएं चार नहीं रहती हैं दो ही रह जाती हैं नेत्र चार नहीं रहते हैं दो ही रह जाते हैं ऐसा श्री प्रिया के बिलास का निविड़म जो स्वरूप है वो निविड़तम स्वरूप श्री गौर चंद्र विराजमान हैं और प्रेम विलास में ऐसा विवर्त माने चेष्टाओं का परिवर्तन के तीन अर्थ माने पराकाष्ठा महाप्रभु का स्वरूप पराकाष्ठा का स्वरूप है विवर्त का दूसरा अर्थ है चेष्टाओं का परिवर्तन इस स्वरूप में चेष्टाओं का परिवर्तन सहज में हो जाता जो सदा त्रिभंग ललित है वो सीधा खड़ा हो जाता है <laughs> जो सना शाम है वो गोरा हो जाता है जो सबको रोलाता है वो स्वयं रोने लगता है और तो और क्या नाम में भी परिवर्तन हो जाता है जगत ध्यान करता है राधा गोविंद यहां पर हो जाता है गोरा गोविंद पहले रात पीछे गोविंद को भीतर छपा करके राधे का वह सामने बाहर प्रकट हो जाती है तो नाम में भी, भी पर जो आश्रय है वो बन जाए विषय श्री कृष्ण अपने माधुर्य का स्वयं ही आस्वादन करने के लिए जहां आश्रय भाव और कांति धारण करके विराजमान हो जाते हैं उन श्री गौरचंद्र नुमा गौर चंद्र की हम वंदना कर रहे हैं अब श्री राधा सदां उनका निरूपण कर रहे हैं श्री राधा सुधानिधि में ही 270वें श्लोक में श्री राधा सुधानिधि की महिमा का गायन किया गया राधा राधा सुधानिधि की महिमा का अंतिम श्लोक में गायन किया गया है अंत वाला जो श्लोक है उसके पहले वाले श्लोक में लास्ट वर्ड बन में क्या आनंद लोहस्ेत नाम ना राधा राधा सुधानिधि कर्ण कलशी गृहत्वा पीयताम बुध कि अरे बुद्धिजनों अद्भुत आनंद का यदि तुम्हारे हृदय में लोभ है अद्भुत आनंद का लोभ है इसका मतलब है कृष्ण आनुगति से जो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी वो वस्तु की प्राप्ति होगी श्री राधिका चरण आनुगत्य के द्वारा अनाराध्य राधा पदम्भो युगमन तीन शर्त हैं अपने प्रेम को सुदृढ़ करने के लिए श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अनाराध्य राधा पदाम्बो योग्यम पहली शर्त है श्री राधिका के परकर में अपने आप का ध्यान करो कृष्ण परकर में ध्यान करने पर वो रस की प्राप्ति नहीं होगी मैं राधिका की दासी हूं यह भाव धारण करने पर जिस गोपनीय गूणतम रस की प्राप्ति हो सकती है वह कृष्ण चरण दासी के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है तो अनाराध्य राधा पदाम्भु युगम श्री राधिका के चरण कमल उनका आराधन करो राधिका चरण दासी को ग्रहण करो व्यवहार में भी देखने में आता है ग्रहस्वामी से किसी की प्रीति है तो वो हॉल में ले जाकर के बैठा देगा परंतु यदि ग्रहस्वामी से किसी की प्रीति है तो वो किचन में भी ले जाएगी अपने बेडरूम में भी ले जाएगी तो अत्यंत अंतरंगता तक प्राप्त होगी जो गुणतम बात है उसका उसकी प्राप्ति तभी होगी जबकि श्री किशोर के श्री चरणारिंद की प्राप्ति होगी तो अनाराध्य राधा पदा पद श्री राधिका चरण कमल की प्राप्ति फिर श्रीमद वृंदावन का निवास और तीसरा जो रसिक हैं उनका संग अनाश्रित वृंदाव्यवीन तत्पदा असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्ता तो अद्भुत आनंद लोभश्चेत यदि निकुंज मंदर में श्री प्रिया के अंतरंग रसात्मक स्वरूप का दर्शन करना है कि प्रिया के लिए श्री लाल रस हैं शास्त्र में भी हैं और उपनिषदों में भी उनका वर्णन किया गया परंतु लीला में श्री रसस्वरूप श्री श्याम उनके लिए भी परम परिपाक प्राप्त करके विभावानुभाव व्यवचारिक संयोगपत्ति जो परम पर, परपाको प्राप्त होकर के जो रस का सर्वोत्त स्वरूप है वो श्री किशोर जी बन जाएं शाम सुंदर कुछ देर के लिए आप आश्रय बन जाएं और श्री प्रिया विषय बनकर के जहां विराजमान हो जाएं रस है विषय आश्रय है भाव सो जहां भाव और रस इन दोनों में इंटरचेंज हो जाए भाव और रस में जगत में जिसको रस कहा गया वे कृष्ण तो बन गए भाव और जो जिसको महाभारत स्वरूप कहा गया वो भाव बन जाए रस उपास्य होकर के कृष्ण के लिए निकुंज में उपास्य होकर के श्री प्रिया जी वे ही रस स्वरूप में जहां विराजमान हो जाए तो ऐसे अद्भुत आनंद का यदि तुम्हारे हृदय में लोभ प्राप्त हो कि जहां श्री श्याम सुंदर भी अपने संपूर्ण ऐश्वर्य की उपाधियों से मुक्त होकर के श्री प्रिया के चरणार की सेवा करना चाहें तो नाम नारस राधा सुधा निधि उस समय श्री राधा सुधानिधि नाम का जो अपूर्व अमृत समुद्र है उस स्तवयम कर्ण कलश ही उस स्तव का कर्ण कलशों के द्वारा तुम पान करो स्तव और स्तोत्र ये दो अलग अलग थोरा सा अंतर है स्तव कहते हैं जो शास्त्रीय हो जो आर्ष श्रेणी में आता हो उसको कहते हैं स्तव। स्तोत्र कहते हैं जिसका स्वयं ने संकलन किया हो या जो पौरुषे हो करके विराजमान हो या कहीं ना कहीं बाद में जिसका संकलन किया हो उसको स्तोत्र या स्तुति तो स्तुति या स्तोत्र एक अलग चीज है स्तव तो वो है जो कि कहीं आर्श कोटि में भी विराजमान ये तो आर्स कोटि का अपूर्व ग्रंथ है समाधि की एक स्थिति में रसकों के मुख से अब किसने लिखा किसने नहीं लिखा इस विवाद को नहीं हम तो आस्वादन प्राप्त करने के लिए आए हैं यहाँ पर इसे बिना ठीक हाँ। है निश्चित रूप में हमारी धारणाएं अपनी स्पष्ट हैं उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है परंतु उस विवाद को कहीं एक तरफ रखते हुए निश्चंदेह निस्ंदेह ये पूर्व सरस्वती की ही कृति है इसमें संकोच नहीं है परंतु आस्वादन जो है वो आस्वादन प्रधान है उसके उस विवाद को उलझाना या उसमें उलझ जाना उसको लक्ष्य नहीं है हमें आम खाने से मतलब है पेड़ गिरने से मतलब नहीं है इसलिए ये दिव्य आर्ष कोटि का जो स्तभ है इसको अरे भैयाओ कान रूपी कलशों के द्वारा निरंतर निरंतर पियो पियो और ये एक ऐसा स्तभ है कि निरंतर पान करने पर भी कभी भी पेट नहीं भरता है इसका निरंतर तो ये राहस गांधी के 270 सौ सत्तर इकहत्तरवे श्लोक में ये स्वयं ने ही ये बात कही है तो ऐसे ही श्री राधिका महात्म उन राधिका महात्म का यहाँ निरूपण किया जा रहा है अब एक अद्भुत सिद्धांत उसको और यहाँ संकेतित करना चाहते हैं उसको रेखांकित करना चाहते हैं रेखांकित करना ये कि इस ग्रंथ में अनेक अनेक जगह कहीं वृज लीला का भी वर्णन है गोष्ठ लीला का भी अभिसार का भी कहीं वर्णन है परंतु तो जहां अभिसार गोष्ठ इत्यादि वर्णन है उसके लिए मूल रूप में समझना चाहिए कि जो रसिक जन है उनके लिए परम परम उपास्य है श्रीप्रिया लाल का बिलास और अन्य जितने भी रस हैं दास्य सख्य ये तीनों रस और शांत चार रस पांच ही रस हैं शांत शांत उसे कहेंगे जहां कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा समझ करके आराधना की जाए और कृष्ण के साथ में राग संबंध ना हो मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है वो नहीं है कृष्ण परमात्मा है ब्रह्म है इस रूप में कृष्ण की जहां आराधना की जाए उसका नाम है शांत परंतु जहां व्यक्तिगत संबंध व्यक्तिगत सेवा उस व्यक्तिगत सेवा भाव के द्वारा संबंध भाव के द्वारा सेवा की जाए उसका नाम है राग तो शांत रस भावगंध से रहित है उसमें तत्वगंध है तत्व का ही विवेचन है जबकि राग भक्ति दास्य सख्य बासल्य और मधुर ये चार प्रकार की जो भक्ति हैं, ये चार प्रकार की भक्ति सदा राग से संबंधित हो करके विराजमान है तो श्री राग भक्ति में भी इन चारों भक्तियों में भी दास्य सख्य बासल्य मधुर इन में भी हम सब जानते हैं ये ने स्थापित किया है गुरुजनों से सुन रखा है हम लोगों ने कि मधुर भक्ति ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान और इसमें सारे रसों के गुण विद्यमान है मधुर भक्ति का भी सर्वोत्तम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप श्री प्रिया जी के साथ में जब श्याम सुंदर मिलते हैं उस समय जो मधुर भक्ति का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतम स्वरूप है वो श्रेष्ठ स्वरूप कहीं प्राप्त होता है इसलिए श्री राधा सुधान जी की एक विशेषता है कि उसमें गोष लीला का भी वर्णन है उसमें कई बार स्नुषा प्रेम एक लीला का वर्णन कर रहे हैं स्नुषा कहते हैं सास ससुर का वधु के प्रति जो प्रेम है धु के प्रति प्रेम पुत्रवधु कहते हैं स्नुषा उसके प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है सास को अपनी बहू से जितना प्रेम है वो अद्भुत होता है ऐसे ही यहां श्री यशोदा जी यदि श्री राधा रानी को देखती हैं तो राधा रानी को देख के बस निहाल हो जाती हैं बहु बहु कह के छाती से चिपका लें जैसे सब कुछ न्योछावर कर देना चाहें तो ये स्नुषा प्रेम है वह स्नुषा प्रेम है परंतु तो स्नुषा प्रेम का भी आधार क्या है उसका भी मूल आधार होगा सुप्रियालाल का निकुंज विहार पुत्र वधु से इसलिए प्रेम है क्योंकि वह कहीं उनका जो मधुर स्वरूप है वह उस मधुर स्वरूप को वह सास ससुर का जो प्रेम है उस मधुर स्वरूप का पोषण करने वाला होता है इसलिए श्री राधा सुनांदी में अनेक बार गोष्ठ लीला का जन्म लीला का आदि भी वर्णन किया गया स्नुषा प्रेम का भी वर्णन किया गया परंतु ये उसी प्रकार है जैसे महारास के समय कभी एक मंडल बनता है कभी तीन मंडल बनते हैं। योगपीठ में भी जैसे तीन मंडल है तो भीतर का जो मंडल है कमल कोश का मंडल वो मुख्य है और जैसे उसके आवरण के लिए फिर मध्य मंडल में श्री अष्टयुथेश्वरी उनके साथ में भी श्री जी भी आ जाएंगे वहां पर पद्मा भी आ जाएंगी शैब्या भी आ जाएंगी भद्रा भी आ जाएंगी शामला भी आ जाएंगी ललता भी आ जाएंगी विशाखा भी आ जाएंगी मध्य मंडल में जैसे अन्य युथेश्वरियों के साथ में भी मिलन है परंतु मुख्य जो मिलन है महाराष्ट्र में वो अंतरमंडल कौन सा है बोले अंतरमंडल है श्री राधिका और उनकी अष्ट सहचरी सखी जो है उनका ही मुख्यमंडल है तो जैसे रास में मुख्यमंडल उसके प्रथम जवनिका के रूप में श्री चंद्रावली आदि का प्रेम है फिर उसके बाहर तृतीय मंडल जो है वो तृतीय मंडल में जो साधन संथागण हैं वे भी पहुंच जाएंगे किसी ने दंडकार निवासी ऋषियों ने यदि गोपी देव प्राप्त किया तो चलो तुम भी तृतीय मंडल में श्याम सुंदर के साथ में वहां पर भी श्याम सुंदर है कंधे के ऊपर हाथ रखकर के नृत्य कर रहे हैं प्रिया को प्रिया रूप में उनको अपनाया है गायत्री भी यदि गोपी बन गई हैं तो उनके साथ में भी नृत्य हो रहा है यदि उपनिषद गोपी बन गए हैं उनके साथ में भी नृत्य हो रहा है यदि कौन कुंडनपुरवासी वे सब कहीं श्री द्वारकाधीश के रूप को धारण करके कुंडनपुरवासी श्री उनके हृदय में भी गोपी भाव को प्राप्त करके रास करने की इच्छाई तो चलो वे भी साधन करके कहीं गोपी बनी किसी कल्प की और गोपी बनी तो वे भी बहिण मंडल में हो जाएंगी तो एक बहिमंडल है जो साधन सिद्धाओं के का मंडल है दूसरा जो मध्यमंडल है वो है तो नित्य सिद्धाओं का परंतु श्री राधारणी का नहीं है उसमें मदीयता भाव उसमें तदीयता भाव भी है उसमें मदीयता भाव भी है उसमें तटस्थ भाव भी है उसमें भाव भी है सारी गोपियों का एक मंडल है परंतु पूरी गोपियों के मंडल में भी मुख्य जो मंडल है रास में वो रास का मंडल कौन सा है वो रास का मंडल है जहां श्री प्रियाजी अपनी सखियों के साथ में श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करती हुई अपनी यूथेश्वरी श्री प्रिया अपनी सखी सखियों की उपसखी आठ उपसखी एक एक सखी की फिर आठ आठ उपसखी और उनकी भी जो अन्य सखी हैं उन सखियों के साथ में नृत्य कर रही हैं वहां पर अंतरमंडल में दासियों को ये सौभाग्य मिला हुआ है कि वे शिवप्रिया जी के कहीं लाल जी के पसीना आ रहा है तुरंत ही पंखा कर रही हैं वे तुरंत ही सेवा करते हुए सब वस्तुओं में सब जगह विराजमान होकर के विराजमान कभी नूपुर खुल जाए तो तुरंत नूपुर बांधे कभी अलकावली यदि प्रिया जी की नथ में उलझ जाए तो उसको सुलझाएं। कभी लाल जी की माला के साथ में प्रिया जी की माला रास करने में उलझ जाए तो उसको सुलझाएं। दासी सर्वदा सेवा करने के लिए विराजमान है पंत श्याम सुंदर को अपना स्पर्श ही करने देंगे सखी तो स्पर्श करेंगी परंतु श्याम सुंदर को कभी भी श्री स्पर्श नहीं करने देंगी अपना स्पर्श नहीं करने देंगी तो ऐसी जो अपूर्व लीला है वो लीला जहां परिपूर्ण रूप से विराजमान फिर एक विशेषता उसको अवश्य अंडरलाइन करनी है और वो विशेषता ये कि श्री राधा सुधादिनी में अनेक अनेक बार शब्द का प्रयोग किया गया है यश कदापि अब ये यथ शब्द है यसे ये, ये।, ये तो यत्त जो शब्द है वो यत्त शब्द सर्वदा अपूर्वता का बोधक बोधक होता है जहां पर ठीक ठीक शब्द नहीं मिलते हैं वहां पर वैसा वैसा वैसा जो है सो जो है सो कई लोगों की वो तकिया कलाम हो जाता है जो है सो <laughs> मने उनको शब्द नहीं मिल रहे हैं इसलिए यथा तथा करके वे वर्णन करते हैं तो यत्त शब्द का इतना प्रयोग हुआ है श्री सुधान जी में ये अपने आप में ये व्यक्त करता है कि जिस लीला का जिस प्रेम का यहां गायन किया जा रहा है वह प्रेम अद्भुत होकर के विराजमान है तो यथ यत्त जो शब्द है वो परम उत्कर्ष का वाचक है सर्वनाम शब्द का आप प्रोनाउन का जो जहां जहां भी प्रयोग हुआ है वो प्रोनाउन परम उत्कर्ष का वाचक होकर के विराजमान है श्री पूरा ग्रंथ ही स्तव रूप है और स्तव रूप होने के कारण यहां पर मंगलाचरण तो सर्वत्र सर्वत्र विराजमान है फिर भी प्रथम श्लोक उस प्रथम श्लोक में जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है उस वस्त्र निर्देशात्मक मंगलाचरण को ही यहां प्रस्तुत किया गया है तो श्रीमद महाप्रभु की पहले बंदरान रोपण की और दूसरे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं यदापि वसनांचल खेल नोथ धन्यति धन्य पवन कृतार्थ मानी योगींद दुर्गम गति मधुसूद नोपी तस्या नमोस्तु भूषानुभुवो दिशे वृषमानु की पुत्री है वृषमानु की पुत्री कहने का तात्पर्य है कि जैसे वृष राशि का भानु वृष राशि का भानु होता है जेठ का सूर्य वृष राशि का तो जेठ के महीने का जो सूर्य है ग्रीष्म ऋतु का जैसे अपने पूर्ण यौवन पर होता है पूर्ण प्रकाश पूर्ण तीव्रता पर होता है उनकी पुत्री हैं इसलिए श्री किशोरी जो हमारे स्वामी जो उन स्वामी का भी प्रभाव ऐसा है कि उनके आगे सारा प्रभाव अन्य जितनी भी युतेश्वरी हैं उन सबों का प्रभाव समाप्त हो जाता है अतःभानु कहने पर श्री किशोरी जी के प्रेम की सर्वोत्कृष्टता अपने आप ही संकेतित हो जाती है व्यंजना के द्वारा प्रकट हो जाती है ब्रिश्वानु। ब्रिश्वानु जैसे सूर्य के आगे सारी चीजें सूख जाएंगी सूर्य के प्रकाश के आगे सारे तेज निस्तेज हो जाएंगे इसी प्रकार श्री प्रिया जी के प्रेम के आगे अन्य लक्ष्मी जी से लेकर के और चंदावनी जी पर्यंत जितने भी अन्य अन्य प्रियागण हैं उन सबों के तेज श्री किशोर जी के आगे तुच्छ हो जाते हैं फीके पड़ जाते हैं ऐसे विश्वानु हु दिशे जैसे श्री सूर्य को नंगे आंखों से साक्षात देखना कठिन है दुर्लभ है इसी प्रकार श्री प्रिया की महिमा का जब हम गायन करने के लिए बैठ रहे हैं राधा रानी की महिमा का गायन करने के लिए बैठे हैं तो हमारी वाणी वहां समर्थ नहीं है अतः सूर्य की दिशा मात्र को प्रणाम कर लिया जाता है सूर्य की ओर देख करके साक्षात प्रणाम करना सहज हरे के बस की बात नहीं है ऐसे ही श्री प्रिया की महिमा की कुछ अंश की हम वंदना कर रहे हैं एक अंश मात्र की महिमा का गायन कर रहे हैं वो महिमा नेति ने करके अवर्णनीय होकर के विराजमान है कोई व्यक्ति सुमेर पर्वत की परिक्रमा देने के लिए गया बड़ा हिम्मत लेकर के चला था मैं मैं परिक्रमा देकर के आऊंगा मुझ में इतना बरिदान प्राप्त है कि मैं कभी थकता नहीं हूं पंथाइटिस सुमेर पर्वत तो बहुत बड़ा है थोड़ी देर परिक्रमा दी सुमेर पर्वत के कोई एक छोटे से छोटे अंश को पार करते परिक्रमा देते देते ही उसकी शक्ति क्षीर्ण हो गई पूरी हो गई लौट करके आया किसी ने पूछा क्यों जी तुमने सुमेर पर्वत को देख लिया तो उसका उत्तर होगा नीति नीति ऐसे ही पर्वत ऐसा नहीं है कि उसने कुछ देखा नहीं है उसने जो देखा है कुछ न कुछ तो देखा है और जो देखा है उसमें भी कुछ न कुछ वह वर्णन कर रहा है तो जितना था उसका बहुत थोड़ा सा अंश देखा गया जितना देखा गया उसका बहुत थोड़ा सा अंश जितना दिख रहा था उसमें बहुत थोड़ा सा अंश उसने देखा जितना देखा उसमें भी बहुत थोड़ा सा अंश उसने वर्णन किया ऐसी स्थिति में नेति नेति शब्द का ही वह प्रयोग करता है तो नेती का तात्पर्य निषेध नहीं है। नेती का है का तात्पर्य यह कि हम जो वर्णन कर रहे हैं वह वर्णन संपूर्ण नहीं है हम जो वर्णन कर रहे हैं जितना हमने भी अनुभव किया वह भी संपूर्ण नहीं है हम जो वर्णन कर रहे हैं उसको जिस रूप में वर्णन कर रहे हैं केवल इसी रूप में वर्णन किया जा सकता है ऐसा भी नहीं है अभी बहुत सा आयाम खुला हुआ है वर्णन करने का बहुत बड़ा क्षेत्र अभी खुला हुआ है जिसके द्वारा यह वर्णन किया जा सकता है, तो नैति नीति कहने में वस्तु का निषेध नहीं है दो वस्तु नीति नीति के द्वारा प्रकट हो रही है कि वर्ण विषय बहुत विशाल है और वर्णन करने वाले व्यक्ति की क्षमता बड़ी सीमित है तो अपनी असमर्थता और वस्तु की विभुता इन दोनों को प्रकट करने के लिए नीति नेति शब्द का प्रयोग है वस्तु का निषेध करने के लिए नीति नेति शब्द का प्रयोग नहीं यह यहां निर्भर कर रहे तो विश्वानुभव दिशे की तो जैसे सूर्य की ओर देखा नहीं जा सकता है सूर्य की ओर प्रातः काल की ओर प्रणाम मात्र कर लिया जाता है ऐसे ही यहां पर शिव किशोरी जी का जो विशाल प्रेम है उस विशाल प्रेम की एक दिशा को भी प्रणाम करना हमारे लिए पूरा पूरा संभव नहीं है यस्या कदापि वस्नांचल खेल न कदापि माने तभी प्रयास के द्वारा उनकी कृपा मिलती है और कभी बिना प्रयास के भी उनकी कृपा मिल जाती है कदापि कहने में सायास और बिना आयास के अनायास ये दोनों वस्तुएं कदापि शब्द के द्वारा प्रकट हो रही हैं किशोर जी कृपा करें तो उनकी कृपा किसी को दिख जाए तभी अनायास कृपा के द्वारा दिख जाती है तभी साधक ने जितनी उसकी सामर्थ्य थी और जितनी कृपा तुमने इस स्फुर्त की उसके द्वारा उनकी कृपा का मैं दर्शन कर रहा क्या मार्मिक शब्द है का कदापी। कदापी का मतलब है कि कभी कृपा पूरी स्फूर्त होगी कभी हम देख पाएंगे कभी नहीं देख पाएंगे तो कभी सायास भी प्रयत्न करने पर भी जितना सा हुआ उतना सा दिखेगा कभी बिना प्रयत्न किए भी आपकी कृपा से उस पूरी लीला का साधक को दर्शन हो जाता है तो कदापि कहकर के श्री प्रिया लाल की जो मधुर श्री मदन मोहन का आप विलास उनका जो विलास है वो तो निरंतर निरंतर चल रहा है परम परम विलास चल रहा है अब उस विलास के कभी वो एक झांकी दिखा दें कभी पर्दा लगा दें वो झांकी नहीं दिखे परंतु उनका विलास निरंतर निरंतर चल रहा है तो कदापि माने कभी अपने प्रयास के द्वारा किंचित मात्रा में दिख जाए कभी उनकी कृपा हो तो उनकी कृपा के माध्यम से जितना भी दिखाना चाहे उतना दिखा सकते हैं तो कदापि कहकर के दो भाव प्रकट हो रहे हैं कि सायास भी हमारे प्रयत्न के अनुसार भी वो दिखता है और कभी हमारा प्रयत्न नहीं है तो कृपा के बल पर अनधिकारी होने पर भी वे किसी को भी दिखा सकती है तो ये योग्यता के ऊपर आधारित नहीं है ये सब की सब वस्तुएं केवल यदच्छा के ऊपर आधारित है कृपा के ऊपर आधारित है यशिया कदापि वसनांचल खेल नृत्य श्री प्रिया जी उनके वसनांचल से कभी मिल करके कोई पवन आ रहा है उस पवन को प्राप्त करके धन्याते धन्य आते धन्य पवन कृतार्थ मानी यदि पवन श्याम सुंदर को लगता है तो श्री श्याम सुंदर धन्य हो जाते हैं अनेक अनेक लीलाओं का संधान रस को निकिया श्री प्रिया ने श्याम सुंदर से कहा बोल प्यारे ये दुष्ट भ्रमर चंपक को छोड़कर के मेरे मुखचंद्र की ओर ही मेरे मुख कमल की ओर ही बार बार यहां का मधुपान करने के लिए बार बार आ रहा है। मुझे इस दुष्ट भ्रमर से बड़ा भय लगता है। इसलिए ये पुष्प नहीं वो जो ऊंची डाली के ऊपर पुष्प खिल रहा है उसके ऊपर भ्रमण नहीं है वो पुष्प मुझे लाकर के दो और उस समय श्री श्याम सुंदर कूद कूद करके वृक्ष को वृक्ष से फूल को तोड़ रही है अब कूदने के कारण श्रम हो गया उस समय शिवप्रिया श्याम सुंदर अपने दुपट्टा है उस ओढ़नी से लेकर के श्याम सुंदर के पंखा करने लगी और जब पंखा की तो श्री पंखा से छुप करके ओढ़नी से छुप करके जो हवा श्याम सुंदर को लगी श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे पवन तुम धन्य आते धन्य पवन तुम परम परम धन्य एक लीला का स्मरण किया तो धन्य आते धन्य पवनेन धन्य कहने का तात्पर्य है कि धन के समान जिसका संकलन किया जाए धन बनाने के जो योग्य हो उसका नाम है धन धन से बना है धन्य शब्द तो जिसको धन बना करके तिजोरी के भीतर बंद करके रखा जाए जिसकी अभिलाषा की जाए जो दुर्लभ हो उसको कहा जाएगा धन्य। अरे पवन तू धन्य है तू तो बंदनी होकर के उपासनी हो करके विराजमान है क्योंकि प्रिया के स्पर्श को प्राप्त करके तू आया है धन्य आदि धन्य पवन वो प्राप्त होता है तो कृतार्थ मानी श्री जी अपने आप को श्याम सुंदर करके मानते हैं बोले आहा, तू बिना प्रिया प्रिया की अनुमति के भी प्रिया का स्पर्श करके मेरे पास में आ रहा है जबकि जब तक प्रिया अनुमति नहीं ले श्री ललिता अनुकूल नहीं हो जाए तब तक हम श्री प्रिया का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं प्रिया के उंगली भी नहीं लगा सकते हैं उनके अंचल को भी नहीं छू सकते हैं परंतु तेरे का क्या थकाना? तुझे इतनी छूट मिली हुई है प्रिया से कि बिना उनकी अनुमति के बिना ललिता की अनुमति के भी तू श्री प्रिया के अंचल का स्पर्श करते हुए मुझे प्राप्त हो रहा है कृतार्थ मानी आज तेरे तुझे प्राप्त करके मैं धन्य हुआ तू धन्य है धन के समान संकलित करने योग्य है धन जैसा जो हो उसका नाम है धन। जैसे धन को संभाल करके रखा जाए ऐसे धन्यात धन्य धन धन्य में भी सर्वोत्तम धन्य हो करके प्रिया संबंधी होने के कारण तुझे प्राप्त करके मैं धन्य हो गया कृतार्थ मानी तेरा स्पर्श करके मैं कृतार्थ हो गया हूं कभी धन आते धन्य पवने कोई भ्रमर श्याम सुंदर जैसे पुष्प ला करके दिया उस समय वो भ्रमर श्री प्रिया उनके मुक्की ओर आ रहा है प्रिया व्याकुल हो रही है उस समय कभी प्रियन सखा ने किसी सखी ने भ्रमर को हटाया और कहा सखी राज के गो मधुसूदना मधुसूदन चले गए और श्री प्रिया इतनी में ही प्रेम वैचित्र्य दशा को प्राप्त हो जाती तुम तो भ्रमण को हटाने के लिए श्री सखी ने जब पंखा किया पंखा का झाला दिया वो पंखा श्री प्रिया जी से वो हवा प्रियाजी से टकराई और प्रिया जी के अंचल का स्पर्श करके जब श्री श्याम सुंदर के पास में आई धन्य धन्य पवने अपने आप को कृतार्थ करके मानते हैं धन्यति तो बन में ये धन्यति धन्य पवन हो रहा है भ्रमण को उड़ाने के लिए प्रिया ने जो अंचल का धूनन किया उस धूनन से उत्पन्न होने वाली वायु को प्राप्त करके श्री प्रिया कृतार्थ करके अपने आप को मान रही हैं अथवा रास में श्री लाल जी जब प्रिया के समान ही नृत्य कर रहे हैं जब भाव का अनुकरण करते हैं तो उसका नाम है नृत्य जहां केवल ताल और लय का अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य तो नृत्य निर्त और नृत्य दोनों करते हुए नृत्यम तालाश्रय बोध नृत्यम भाव लयाश्रयम भाव क्रियाश्रयम जहां भाव और क्रियाओं का अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य जहां लय और ताल का अनुकरण किया जाए उसका नाम है नृत्य तो जब रास में श्री लालजी प्रिया दोनों के दोनों नृत्य कर रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं उस समय श्री लालजी के श्रीमस्तक के ऊपर कहीं भाव भावजन प्रश्वेद उत्पन्न हुए हैं कोमल भी हैं परंतु यहाँ पर भाव भावजन प्रश्वेद अधिक है श्रम जन प्रश्वेद नहीं है और उस समय धन्य आदि धन्य पवनेन कृतार्थ मानी जो श्री रूप जो दासी गण है ये जो नव मंजिरी है ये नव मंजिरी श्री प्रिया के ऊपर जब लाल जी के ऊपर पंखा करती है प्रिया के ऊपर पंखा करती है परम कोमलांगी है प्रिया उनके ऊपर पंखा करती है तो पंखा से प्रिया के श्री अंग से मिलकर के वायु यदि शाम सुंदर तक पहुंचती है तो प्रिया के स्पर्श के से युक्त उस वायु को प्राप्त करके श्याम सुंदर अपने आप को से करके मानते हैं धन्याते में तो रास पादन्यासे सस्मित भूमि जहां चरणों के द्वारा जीवन का समर्पण प्रकट किया जा रहा है जहां हस्तक के द्वारा संवाद प्रकट किए जा रहे हैं जहां नयनों के द्वारा भाव प्रकट किए जा रहे हैं तो चरणक हस्तक और नेत्रक तीनों प्रकार का जो नृत्य है उनके द्वारा जहां अपने भावों का अनुकरण किया जा रहा है भावों का प्रकाशन किया जा रहा है और उस समय भावजन्य जो प्रश्वेद श्री प्रिया में उत्पन्न हो रहे हैं उन भावजन्य प्रश्वेदों को दूर करने के लिए सखी ने जब पंखा किया तो पंखा करने पर कृतार्थ मानी श्याम सुंदर अपने आप को से करके मान रहे हैं अथवा श्री प्रियालाल जहां श्री निकुंज मंदिर में सुखासन के ऊपर विराजमान हैं उस समय सखी के द्वारा जो पंखा किया गया मंजरी के द्वारा जो पंखा किया गया उसको प्राप्त करके विलास में श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत धन्य करके अपने आप को मान रहे हैं कि आहा श्री प्रिया के परमल को ग्रहण करके या पवन मुझे धैर्य देने के लिए मेरे पास में चला आ रहा है धन्य आदि धन्य प्रविंद कृतार्थ माने अपने आप को शीशांतर से करके मान रहे बिलास अथवा बिलासांत के पश्चात श्री लालजी के श्री मस्तक के ऊपर पृश्वेद बिंदु देख करके श्री प्रिया अपने अंचल के द्वारा जब प्रिया लालजी के मस्तक के ऊपर आने वाले प्रश्वेदों को पहुंचना चाहती हैं तो अंचल को जब उठाया उस अंचल को उठाने से जो वायु का संचार हुआ उस संच वायु के संचार को प्राप्त करके श्याम सुंदर अपने आप को कृतार्थ मान धन्याति धन्य पवने कृतार्थ मानी अपने आप को कृतार्थ करके श्री शांत सुंदर मान रहे हैं बिलासांत में अथवा कभी वृंदावन बिलास में श्री सखीगण वे कहीं प्रिया लाल इनके कहीं कोई पराग कर भी चरण में छू गया है उस समय श्रीप्रिया या सखीगण जब श्रीप्रिया के चरण में परम कोमल चरण हैं और पराग कंस से भी चरण में यदि कहीं पीड़ा उत्पन्न हो रही है और फूंक मार रही हैं। वो फूंक चरण से भिड़ करके यदि शाम सुंदर तक जाती है तो धन्याते धन्य पवन कृतार्थ मानी आप कृतार्थ करके अपने आप को मानते हैं धन्याते आति धन्य पवन कृतार्थ मान अथवा कपट शयन श्री लाल जी कपटपूर्वक शयन कर रहे हैं उस समय श्री सखी उस समय श्री प्रिया स्वयं श्री लाल जी के ऊपर पंखा करने लगे प्रिया से श्री अंग से प्रकट हुई जो वायु है पंखा से प्रकट हुई जो वायु उसको प्राप्त करके प्रिया संबंधी वायु को प्रिया के अंग से युक्त जो वायु है उसको प्राप्त करके धन्यति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी श्री लालजी जी परम परम प्रसन्न हो करके यहां विराजमान अथवा श्री नृत्य के बाद में सुप्रिया उनके चोटी खुल गई है और सुप्रिया आदेश दे रही हैं कि केशव प्रसादन तत्र काम कामना कृतम ताने चूड़े तांताम उप विष्णु बेहद के प्यारे मेरी पुष्प बेणी गूथ दो और पुष्प बेणी गूथते समय श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया जी के केशों का जैसे ही स्पर्श करते हैं प्रिया के केश का स्पर्श करने मात्र से ही श्याम सुंदर के श्रीअंग में भाव भावजन्य प्रश्वेद उत्पन्न हो जाती और भाव भावजन्य प्रश्द उत्पन्न होने पर हाथ से प्रश्वेद ऐसा आता है कि श्री जी के केश से जल की बूंदें प्रश्वेद की बूंदें टपकने लगती हैं प्रिया कह रही हैं कि रहो गुहही बैनी लखे गुहे के त्योनार लागे नीर चुचालजे नीठ सुखाए बाप बोले जिन बारों को नीट सुखाए बड़े कठिन से से मैंने सुखाया अच्छी रही रही हो कि बालों से प्रश्वेद की जो बूंदे हैं हैं वो चुचा है। क्यों बोले श्री श्याम जैसे ही श्री प्रियाजू उनके एक केश का स्पर्श करते हैं श्याम के श्री हस्त में श्रीअंग में ऐसी पृष्वेद की धारा प्रवाहित तो होती है कि बाल भीग जाते हैं और उनसे बूदा टपकने लगती है तो शिवप्रिया कहते हैं रहने रहने दो, रहने दो। गुई तुमने बहनी ऐसे कोई बहनी बैनी गुथी जाती है क्या लखे गोहिवे के त्योनार बहनी कैसे गूथती हो गूथते हो इसके त्योरिया मैंने देख ली लखे गोहिवे के त्योनार इसकी जो पद्धति है इसकी त्योरिया वो मैंने देखी कि लागे नीर चुचांजे मीठ सुखाए बार जिन बालों को मीठ सुखाया मैंने बड़े कठिन में सुखाया था वे बाल दोबारा चुचाने लगे तो श्री श्याम सुंदर के श्री श्रीअंग में सारे में प्रश्वेद को प्राप्त करके पसीना पृश्वेद के कारण प्रिया का स्पर्श करके अभी श्रीअंग का स्पर्श नहीं है श्रीअंग में भी केवल केश उनका स्पर्श मात्र कर रहे हैं परंतु केश का स्पर्श करते ही शाम सुंदर के श्रीअंग में जब अपूर्व रूप से भाव राशि उत्पन्न हुई उस भाव राशि में नामक जो सात्विक भाव है वह अतिशय मात्रा में सुदीप्त मात्रा में जब उत्पन्न हुआ तो उस सुदीप्त मात्रा में उत्पन्न होने वाले सात्विक भाव को देख करके श्री प्रिया पहचान गई श्याम सुंदर का मुख दर्शन कर रही है यद्यपि जब सुंदर की वो पीठ करके बैठी है तभी तो श्याम सुंदर गुथेंगे गूथेंगे परंतु श्याम का दर्शन नहीं हो तो प्रिया को संतोष नहीं मिले तो सखी से कहा बोले अरे ठीक से बैनी गुथी जा रही है कि नहीं एक काम कर का सामने दर्पण रख दे तो सखी ने एक विशाल सा दर्पण उस समय प्रिया के मुख के सामने रख दिया प्रिया मुख में अपना मुख तो देख दर्पण में अपना मुख तो देख नहीं रही है बड़े ध्यान से देख रही है लाल जी का मुख क्योंकि अपना मुख भी प्रतिबिंबित हो रहा है और पीछे जो बैनी गूंथ रहे हैं उन लाल जी का मुख भी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है प्रिया ने देखा लाल के भाल के ऊपर प्रश्वे बिंदु विराजमान है तो सखी से कहा देख लाल जी के कैसे हवा पसीना आ रहा है जरा पंखा कर दे सखी पीछे खड़ी होकर के बगल में खड़ी होकर के लाल के पंखा करने लगी शिप्रा बोली क्या अरे तेरी हवा कहा जा रही है कहां पंखा कर रही है सामने एक तरफ बगल में खड़ी होकर के पंखा करेगी तो केवल बाम कपोल के ऊपर बाम ललाट के ऊपर हवा आ रही है एक काम कर सामने आकर के पंखा कर सबसे पीछे हैं श्री लाल जी उनके पीछे पीठ करके बैठी हैं श्री किशोरी जो लाल जी बैनी गूंथ रहे हैं पुष्प छोड़ नहीं सकते हैं तो छोड़ देंगे तो फूल फिर बिखर जाएंगे अभी पूरी बैनी गूथ करके उसके गूंथने का जो शेष भाग है उसको चुटीला से कहीं बांधा नहीं गया है उसको रोका नहीं गया है इसे बीच में छोड़ नहीं सकते हैं फिर प्रिया जी बैठी हैं इस तरह से तो पहले लालजी उनके पीठ की ओर उनकी वो पीठ करके बैनी घुसवाते हुए श्री प्रिया बैठी हैं दर्पण में लाल जी का मुख दर्शन कर रही हैं सखी से कह रही है सामने आकर के जवाब पंखा कर अब सामने आकर के जब सखी पंखा करती है तो स्वाभाविक ही है कि पहले हवा पहुंचेगी किशोरी जी की ओर फिर कुशोरी जी की ओर से हवा पहुंच करके तब पहुंचेगी श्याम सुंदर के पास और श्री प्रिया के अंचल से भिड़ करके जिस समय वो हवा लाल जी के पास में पहुंचती है तब धन्याति धन्य पवन कृतार्थ मानी श्री लाल जी अपने आप को कृतार्थ करके मानते हैं यशिया कदापि कदापि माने कभी प्रयासपूर्वक कभी बिना प्रयास के वसनांचल के अंचल से करके जब वायु धन्य है धन्यति धन्य ये उसे श्री प्रिया के अंग स्पर्श करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है इसलिए वो धन्यति धन्य हैं उसको इतनी छूट मिली हुई है कि वो बिना अनुमति के भी बिना ललताजी की अनुमति के और बिना श्री प्रिया की अनुमति के भी वह प्रिया के अंग का स्पर्श करके आ सकती है अथवा धन्य धन्यवे जगत में जो धन्य धन के समान संग्रहणीय वस्तु है उसकी भी अपेक्षा धन्य वस्तु होकर के धन रूप होकर के ये वायु विराजमान है उस वायु को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर जब विराजमान है तो कृतार्थ मानी अपने आप को कृपार्थ करके मानते हैं ऐसे योगींद्र दुर्गम गति ही मनसूदी वे श्री कृष्ण जो योगींद्र दुर्गम गति हैं योगी गण भी जिनको मन वाणी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं अर्थात वाणी से पहले मन वाणी को चिन्ह बनाते हैं चिन्ह बना करके भी जब उनका वर्णन करने के लिए बैठते हैं तो वर्ण विषय की विशालता और वर्णन करने वाले की अयोग्यता और सीमितता के कारण नेति नैती करके वहां से यथो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा सह जैसे सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देने वाला लौट करके चला आता है ऐसे वाणी और मन उस माधुर्य का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त तो होते हैं वर्णन करते हैं परंतु निवर्तनते वहां से लौट करके चले आते हैं धन्य आते धन्य पवने, कृतार्थ माने योगिंद्र दुर्गम गति ही तो जिनकी गति को जिनके मन की प्रवृत्ति को योगिन्द्र भी नहीं जानते हैं गति कहने का तात्पर्य बोलिए प्रेम पत्तन की लीला अद्भुत है यहां पर ना कहना है हा और हा कहना है ना उल्टे उल्टा है जहां आदर है निरादर निरादर है आदर जहां स्तुति निंदा निंदा स्तुति होकर के विराजमान है संपत्ति संग्रह जहां पर त्याग है जहां त्यागी संग्रह होकर के विराजमान ऐसा सात प्रकार की जहां विचित्रता विराजमान है ऐसे उस प्रेम पतन की जो विचित्रता है योगिंद्र दुर्गम गति योगिंद्र भी जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं मधसूदी ये श्री श्याम सुंदर मधसूद केवल स्वरूप भूत जो आह्लादी शक्ति का निशक्ति आह्लादी अपनी जो आनंद शक्ति है उस आनंद शक्ति को संविध से युक्त होकर के ज्ञान से युक्त होकर के जब वास संधनी से युक्त होकर के श्री प्रिया के सौंदर्य रूप में विराजमान है उस सौंदर्य का पान करने वाले नोपी तस्या नमोस्तु। उन श्री जी, उनके श्री में इस निकुंज मंदिर के परम परम राशि को तभी जाना जा सकता है जब कोई श्री राधिका आनुगति ग्रहण करके राधिका परिक्र में अपने आप की स्थिति को मानते हुए यदि कोई विराजमान हो तो इस रस का आस्वादन वह प्राप्त कर सकता है अन्यथा उसका आस्वादन प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो मधुसूदन कहने में मूल जो भाव है वह है कि यदि तनिक सी भी स्वार्थी की स्थिति आ जाएगी तो श्री श्याम सुंदर बशीभूत नहीं है जैसे श्री कुब्जा जी पहले अपने हिस्से का सुख अपनी जेब में रख लिया फिर ये युवक मुझे इतना सुख दे रहा है अब मैं भी इसको सुख बदले में सुख तो वहाँ पर अपना सुख अलग प्यारे का सुख अलग बेकार भ्रम दिन आवे तिन को भाग कहते नहीं आए आवे बेकार की व्याख्या की गई बेकार माने तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख मेरे पास पहले मैं अपने हिस्से को ले लू अपने बाटे का अपने हिस्से का फिर तेरे सुख की बात सोचूंगी ये हो गया बेकार तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग और ब्रह्मा ने जाने सुख मिलेगा कि नहीं ये भ्रम क्योंकि सेवा तो कर रही हूं जाने कितना देंगे क्या देंगे कितना पूरा पूरा मेहनतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये है भ्रम ऐसा नहीं तो न वहां पर बेकार है न भ्रम है फल मिलेगा कि नहीं ये भ्रम नहीं है और जहां बेकार मान तेरा सुख अलग मेरा सुख अलग ये जहां पर विचार नहीं है उसका नाम है तज बेकार भ्रम बेकार भ्रम छोड़ करके दिन दुल्हावे दिन दुल्हावे का मतलब है प्रतिदिन श्री प्रिया लाल उनका सेवा करते हुए दोनों दोनों की सेवा करते हुए दुलार करते हुए विराजमान हैं, लाल लड़ाते हुए विराजमान हैं, अर्थात उनको नव नव सेवा में प्रवृत्त करते हुए विराजमान है उसका नाम है लाल करना जैसे छोटा बालक है कभी उसके बगल में गुलगुल चलाई जाए कभी उसकी कांख में गुलगुल चलाई जाए कभी उसके हाथ पैरों को टेढ़ा किया जाए जो जो टेढ़ा करो मरो तो वो और कूदता है उसमें चेष्टा आती है ऐसे ही श्री प्रिया लाल की सेवा करने पर इनका रस इनका माधुर्य इनकी चेष्टाएं और अधिक बढ़ती हैं इसलिए भाषा का एक बड़ा प्रिय शब्द है और वो शब्द है लाल ली लाल, लाल यहाँ वृंदावन लाल की भूमि श्री प्रिया जी परम लाल ली लालजी परम लालले ले सखीगण परम लाल ली श्री वृंदावन परम लालले सब परम परम लाल ले होकर के विराजमान जहां चेष्टा निरंतर निरंतर बढ़ रही हैं ऐसे श्री बुष्वानु भुवो दिशे श्री बुषवानु उनकी पुत्री श्री राधा की दिशा को भी हम प्रणाम कर रहे हैं साक्षात वर्णन करना समर्थ सम्भव नहीं है स्थित दिशा कुंभ प्रा में बुद्ल राधा रानी की श्री मनमोहन लाल की राधे गोविंद जय जय जय जय जय जय जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय ंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बिताई गौर हरि मो जय जय